शांति, शांति ओम, अहम् रुद्रे वु चरम्यह आदि ऋतविश्व अहम मित्रा वरुणोभा दिभर्म्य अहम इंद्रादी ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में आज ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ सूक्त की चर्चा कर रहे हैं इस सूक्त का नाम वादा सूक्त है इसका ऋषि का नाम भी वाघम है और इन मंत्रों के देवता का नाम भी है है हम पीछे इस बात पर विचार कर रहे थे कि होता क्या वाक समस्त वाणी को कहते हैं और आमभृणी महत को कहते हैं बड़े को कहते हैं अर्थात एक महान वाणी है उसकी इस सूक्त में इन मंत्रों में चर्चा है हमने वो वाणी किसकी है तो जैसे एक मनुष्य है उसकी वाणी होती है वैसे ही परमेश्वर की भी वाणी है दोनों में अंतर क्या है अंतर यह है कि मनुष्य की वाणी क्योंकि वो उसके सीमित सामर्थ्य है तो साधनों से प्रकट होती है साधनों से दिखाई देती है और परमेश्वर की वाणी प्रकट करने के लिए हमारी तरह शरीर मुख आदि अवयव नहीं है वो जहां जहाँ भी है वहीं वो प्रकट हो रहा है अर्थात वो कैसा है इसके लिए एक मंत्र हमने देखा था सहसा भूमि विश्व तो वृत्वा तिथत दशांगुलम यह इसको दूसरे एक मंत्र में देखा था विश्वत चक्षत विश्व तो पाप संबाहमतिपत जनयन देव एक तो हमने हमको आंख दिखाई देती है हमारे शरीर में तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास शरीर नहीं है तो आंख भी नहीं है और आंख नहीं है तो देखता कैसे होगा तो हमारे इस पूरे शरीर में छोटे से स्थान पर एक छोटा सा बिंदु कहीं आंख के रूप में है कहीं कान के रूप में है कहीं नाक के रूप में है कहीं जीवहा के रूप में है और इसी से हमारा पूरा काम चलता है हमारा सारा ज्ञान या हमारी जो कर्म की इंद्रियां हैं वो इन छोटे छोटे अवयवों से अपना संपूर्ण काम करती हैं तो हमको लगता है कि हम इनसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं बहुत बड़ा कर पाते हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी इंद्रियों का सामर्थ्य बुद्धि सीमित है क्योंकि साधनों का सामर्थ्य सीमित ही होता है तो वो साधन बढ़ाने से सामर्थ्य बढ़ जाता है तो इस दृष्टि से हम उन साधनों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ जो रोचक भात तथ्य समझने का है वो ये है कि हमारी तो आंख एक स्थान पर है लेकिन परमेश्वर के लिए कहा गया विश्वत चक्षु उसकी आंख सब ओर है विश्वतश चक्षु विश्व तो मुखो अब इसने रोचक तथ्य क्या विश्वतो तो मुख आप जिधर देखो वही उसका मुख है और वही उसकी आवाज आपको सुनाई देगी तो हमारा मुख छोटा है थोड़ा है और थोड़ी आवाज निकाल सकता है इसलिए इसका हमको पता चल जाता है लेकिन जिसका मुख बहुत बड़ा है बड़ा ही नहीं विश्वतो जो सम ओर से मुख वाला है आप जिधर चाहे उधर से बात कर सकते हैं तो विश्वतो तो मुखो जब कहते हैं तो उसका मुख हमको कैसे दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर से प्रकट होने वाली वाणी तो हमें दिखाई देनी ही चाहिए तो वाणी कैसे दिखाई देती है तो जैसे इस मुख से वाणी को हम सुन करके हम उसका क्या करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मूल चीज है जो ज्ञान हमको जिस साधन से मिला है हम वो ज्ञान उसका मानते हैं यदि हमको गंध का ज्ञान नासिका से होता है तो हमारा उस ज्ञान का आधार या उस ज्ञान का स्रोत नासिका है और हमारा यदि रस है जिवा पर कोई चीज हम रखते हैं कड़वी है मीठी है अच्छी है खराब है तो वो ज्ञान हमारा जिह्वा से होता है रसना से होता है उसी तरह से हमारा कोई ज्ञान त्वचा से होता है और हमारा ज्ञान किससे हो सकता है हमारे कानों से हो सकता है तो उसी तरह हमारा ज्ञान हमारी वाणी से भी होता है तो यहाँ पर उसका ज्ञान सब ओर से जैसे हमारे इंद्रियों से होता है तो उसके लिए ये जो साधन हैं, वो सब ओर से हैं। है विश्वतशुर्श्व तो मुखो विश्व तो बाहूर तो इसलिए वो सब जगह चला हुआ भी है उस जगह पहुंचा हुआ भी है तो यहाँ पर वो सब ओर मुख वाला है तो उसका शब्द कैसा होगा सब ओर होगा और सब स्थानों पर होगा तो सब स्थानों पर हम उसके शब्दों को सुन सकते हैं तो हमारी वाक छोटी है और उसका क्षेत्रफल, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो थोड़ा है और वो कैसी है आमभृणी वाक है अर्थात जहा चाहो वहां सुनाई दे सकती है जहा सुनना चाहो वहां वो मिलती है तो इसलिए वो आमभृणी वाक है तो वो वाणी कैसे पैदा होती है तो हमने पीछे एक प्रकरण देखा था विचार किया था कि वाणी इस मनुष्य के शरीर में कैसे पैदा होती है तो एक पंक्ति पाणिनी शास्त्र में आती है कि आत्मा बुद्धिया समेत मनोयुक्त विवक्षया मन का हम सेरती मारुतम मारुतस्तु उ चरण मन्दम जनयति स्वरम अब देखिए इसमें कितना वैज्ञानिक विश्लेषण है वो कहता है कि वास्तव में पहली चीज तो ये है कि इस वाणी का उपयोग करना कौन चाहता है इसका अधिष्ठाता कौन है ये किसकी आवश्यकता है जो इसके द्वारा अपनी उस इच्छा को आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो वो है आत्मा तो जैसे इस संसार में जो बड़ी वाणी है वो परमात्मा की है वो परम हम दोनों का अंतर समझते कितने आसान तरीके से हैं मतलब हम दोनों में समानता है आत्मत्व की चेतनत्व की ज्ञान की ज्ञान हमारे पास भी है और ज्ञान परमात्मा के पास भी है लेकिन वो कैसा है परम आत्मा है बड़ा है और हम कैसे है? जीव है सूक्ष्म है ये जीवात्मा है वो परमात्मा है हा? हम पुरुष है वो परम पुरुष या पुरुष विशेष है जैसे कि योगदर्शन कार ने कहा है क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरा पुरुष विशेष ईश्वर तो वो पुरुष है और वो इसी तरह से हम ईश्वर हैं स्वामी हैं वो परम ईश्वर है तो ऐसे ही परम आत्मा परम पुरुष परम ईश्वर तो उसके पास सब कुछ है तो इस दृष्टि से उसकी वाणी भी महत है बड़ी है ये दोनों में अंतर है दोनों में समानता क्या है ये भी इन शब्दों से पता लग जाता है और दोनों में भिन्नता क्या है ये भी इससे पता लग जाता है तो संसार में जो वाणी फैली हुई है वो परमात्मा की है और हम जो वाणी बोल रहे हैं वो हमारी आत्मा जीवात्मा की है तो जीवात्मा इसका अधिष्ठाता है जीवात्मा इसका करता है जीवात्मा इसका उपयोग करने वाला है तो वो उपयोग कैसे करता है वो इस पंक्ति में बताया गया है वो कहता है आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मतलब जो बात वो कहना चाहता है जो उसके मन में कहने की इच्छा है तो उसको कैसे करता है बुद्धिया अर्थान समेत्य बुद्धि से अर्थों का निश्चय करता है कि मुझे क्या कहना है मेरी क्या आवश्यकता है मेरी क्या अपेक्षा है मैं कौन सी वस्तु चाहता हूँ ये जब निश्चय हो जाता है कि वस्तुएं तो बहुत बहुत सारी सारी हैं हैं, दुनिया में, हर समय आवश्यकताएं भी बहुत सारी लेकिन मेरी जो प्राथमिकता है जो आवश्यकता है वो कौन सी है तो ये वो बात मैं कहने के लिए आत्मा से जो बुद्धि के बीच का संबंध है उसका उपयोग करता हूं अर्थात एक आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है किसका वो कहना क्या चाहता है वो पदार्थ कौन से है जिनका वो नाम लेना चाहता है तो कहता है आत्मा बुद्धिया समेत अर्थन आत्मा बुद्धि से अर्थों का निश्चय करता है और निश्चय करने के बाद मनोय के विवक्षया अब शरीर और मन इन दोनों के बीच में संबंध है और शरीर और मन के बीच में क्या संबंध है कि मन जो है इस शरीर को क्रियाशील करता है इसको करने के लिए प्रेरित करता है जब हम कहते हैं कि ये काम सोचने से हो जाता है ये मेरी मनुष्य मनन शक्ति से हो जाता है मैं चाहता हूँ और हो जाता है ये कैसे होता है तो ये कहता है मन का जो सामर्थ्य है मन की जो शक्ति है वो शक्ति ही जब काम करती है तो सबसे पहले वो शक्ति कहाँ प्रकट होती है तो जहां पर मन है वहीं प्रकट होगी तो वो इस शरीर में रहता है इसलिए उसकी शक्ति इस शरीर में प्रकट होती है प्रकाशित होती है कैसे जब मन चाहता है आत्मा चाहता है तो मन और बुद्धि से काम लेता है तो बुद्धि से निश्चय करके मन को काम में लगाता है तो मन हाथ की ओर जाता है तो हाथ क्रियाशील होता है मन पैर की ओर जाता है तो पैर क्रियाशील होता है मन जिह की ओर जाता है तो वाणी क्रियाशील होती है मन आंख की ओर जाता है तो हमारी दृष्टि शक्ति क्रियाशील होती है तो मन और शरीर के बीच में इंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म हैं किंतु इन स्थूल शरीर के अवयवों में प्रकाशित होती है और इनको प्रकाशित करने वाला जो है वो मन होता है तो संबंध आत्मा का इस शरीर से तब होता है जब उसके बीच में दो लोग और हैं जिसको एक बुद्धि कहते हैं और एक मन कहते हैं तो बुद्धि से तो आत्मा सोचता है कि मुझे कहना क्या है मेरी आवश्यकता क्या है और मन से उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न को प्रारंभ करता है तो जैसे ही मन में विचार आता है तद अनुकूल शरीर की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो मनुष्य बोलना चाहता है तो बोलने के लिए जो सबसे पहले हमारे शरीर में परिवर्तन होता है क्रिया का कदम उठता है वो क्या है तो कहते हैं आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान आत्मा बुद्धि से समस्त अर्थों का निश्चय करता है फिर मनोयते विवक्षया तो मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है चलो भाई बोलो तो मन जो है वो सबसे पहले शरीर को सक्रिय करता है मनोय से विवक्षया विवक्षा कहते हैं बोलने की इच्छा को संस्कृति एक बड़ी विशेषता है वो पूरे वाक्य को एक शब्द में बोल सकते हैं उसमें दस पांच वाक्य कहने की जरूरत ही नहीं रहती आप एक ही वाक्य से काम एक शब्द से ही काम चल जाता है ये बुभुक्षित है तो मतलब ये भोजन करने की इच्छा रखता है ये पिपाशित है ये इसको प्यास की इच्छा है तो वैसे ही यहाँ प्रयोग है यह विवक्षा करता है अर्थात यहाँ इसको बोलने की इच्छा है तो मनोयते विवक्षया मन में विवक्षा है बोलने की इच्छा है तो मन सक्रिय हो गया तो अब सक्रियता में क्रम क्या है मन का शरीर के साथ संबंध है तो मन के उस अंग से जुड़ते ही मन के चाहते ही वो शरीर क्रिया करने लगता है मनोयंग विवक्षया। मन जब चलने के लिए कहता है तो पैर चलने लगता है मैं मन कुछ करने के लिए कहता है तो हाथ उठने लगता है मन कुछ देखना चाहता है तो आँखें उस ओर दौड़ जाती है कान उस ओर चले जाते हैं तो वैसे ही जब बोलना चाहता है तो क्या होता है तो मनोयक्ति विवक्षया स सयाग्निम आहती उनकी जो भी क्रिया होती है वो ऊर्जा से होती है शक्ति से होती है और हमारे शरीर के अंदर प्राण रूपी शक्ति विद्यमान है स तो वो हमारे शरीर के अंदर उसे हम अग्नि कहते हैं अर्थात हमारे शरीर के अंदर वैसे तो बहुत सारी अग्निया हैं, तेरह अग्निया हैं। और वो तेरह जो अग्निया हैं, वो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न काम करती हैं। वो कोई भोजन को पचाने का काम करती है कोई धातुओं को पचाने का काम करती है कोई सामान को लाने ले जाने का, का काम करती है तो ये जो सारे प्राण है वो उनके काम अलग अलग बटे हुए हैं और उन काम से शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से क्रियाएं संपन्न होती हैं तो वैसे ही जब बोलने की इच्छा होती है तो कायाग्निम आहती तो उसको ऊर्जा चाहिए तो सबसे पहले ऊर्जा की ओर मन गति करता है और ऊर्जा प्रदान करता है इस शरीर को वह है कायाग्निम तो हमारे अंदर ऊर्जा तो है लेकिन उसको उसका उपयोग करना है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे तो कायाग्नि आहंती वो अकायाग्नि को प्रेरित करता है कायाग्नि को सक्रिय करता है सप्रेरिय मारुदम अब यहाँ एक बहुत ही ऐसा सहज सामान्य वैज्ञानिक तथ्य है जिसको हमारे आज का बालक भी समझता है और इसको यदि हम समझ लें तो वाणी का उत्पन्न होना कैसे होता है ये हमारे लिए बड़ी सरल हो जाएगी बात आप कभी कभी देखेंगे कि आप सर्दियों के समय में किसी कमरे में यदि हवन कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऊपर चलता पंखा चलता हुआ दिखाई देगा बहुत लोग बहुत बार नए स्थान पर ऐसा होते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और ऐसा लगता है किसी ने पंखा चला दिया है और हम सोचते हैं पंखा बंद करो लेकिन देखने पर पता लगता है पंखा तो बंद था फिर वैसे ही क्यों पंखा चल रहा है तब विज्ञान की वो बात समझ में आती है कि अग्नि के जलने से बाह आस आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर की शीतलता या जली अंश कम हो जाता है और इस तरह से हवा के अंदर विद्यमान जली अंश कम हो जाने से वो हवा हल्की हो जाती है और जो हल्की हवा है वो ऊपर चली जाती है और जो भारी जिसमें अभी पानी है ऐसी हवा नीचे आने लगती है और इस क्रिया से आपको पंखा चलता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ ये यह कह रहे हैं है कि आत्मा आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है क्या मुझे कहना है मनोयते विवक्षया और मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है सकायाग्निम आहंती और मन जो है वो अंदर जो हमारी ऊर्जा है उसको चालित करता है कायाग्नि आहती उसे प्रेरित करता है स प्रेरयति मारुतम और अग्नि जैसे ही सक्रिय होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो वायु पर पड़ता है हमारे यहाँ शास्त्रों में वायु को योगवाह कहते हैं योगवाह का अर्थ है जिस जिसके पदार्थ के साथ वायु का संसर्ग हो जाता है वायु उन गुणों और उन क्रियाओं से युक्त तो हो जाती है हमारे यहाँ कहा है, योग परम क्रित, क्रित, तेजसा युक्त, शीत जो है ये योगवाह है अतः जिनसे जुड़ जाता है उनकी तरह से ही हो जाता है ये योगवाह परम वायु इस तरह से मन जो है हमारे अंदर इस शरीर के अंदर अग्नि को ऊर्जा को प्रेरित कर बोलने की इच्छा करता है ओ...